पहरण लागी हो हीरो पहरण लागी साड़ी को चीछे जटा करे जब पहरण लागी हां छोरी पहरण लागी साड़ी को चीछे जटा से वो जब पहरण लागी की लई बैठ के जो मले, मले। ये गरम भी तो पानी धर के जल की झारी भारे लई चलने चौकी बैठ के जो मंदे मंदे नारे रे धोए परी पाखे हो जबी तेन भुने मनाई रे जब शरण नागी हाँ Jai Jai Kere Jabu, Teran Le Nagi. हार हीरा मोती कंठी तो में मचे झनकारी मोहन माला गाड़े में सुनेरी हार हीरा मोती कंठी तू तो गाड़े में मचे झनकार नेवरी हारे बाकी नेवरी हार हमेली बाकी नेवरी सारा गहना चढ़ाई रे जब शरण लहागी हो हीरो लहागी सारी तो जचा के रे जब शरण लाहा भाई पैरण लागी हो हीरो लागी तो जब लागी हो हीरो, रे बिंदी जाके होटो तो नाली लगे रही झीणा झीणा सुरमा चके में के होटो लाली लगे रही चिना में रही। हम ने मांगे भरी मीड पे ने मांग भरी मीडिया पे रबिंदा जिया झुकाी जब तरण ला जब पैरने लागी भाई छोरी पैरने लागी जजा के जब पैरने ला भी कड़ी का और मेरा ही जाने पैर रे पर खा गेरा भी हर सवा सवा रे लेंगे मैं नागे चढ़ाई ap te teri ベलाए बेत दे, दे काबी बेलाए उतारे तीजे हर कचिया पास जोरे पारी तो करज तेरे गिर यहा पड़का रे लगे यहा पड़का एर मेरा बोला सारे का भी हर जैसे ये न्याई को उगल तेरे आई जादी ने अपने कहा तो बागती तो बाग जो हो जाए तो बाग में जाएगी बहनों ऐसा कम तुम तो बाघ में यहां घूमो और मैं बंगले में जा रही ऐसा कौन है है जिसने बाग की है जो घटाई और मैं जा के उसके पकड़ में, लारी उसके मैं उसकी कैद तो शहरी अपने कहा बाग में ठहर जाए इधर को ही सब यदि कहा अपने बंगले में छड़ जाए तो बंगले में जाके पहुंचे इधर को राधे अपने फटकार की तंड पट्टा जो सो छोड़ने के बाद में तो इधर कोई की एक किस्तरे बना के जवाब और रानी के सामने कह रही है ee janana o pardesi samae de baali re kabi के बीतों ले जान के भी का साथ के आना ही दिशा से आवना काकू तो तो क्या, क्या मार लगाई दीनी धोई सातु मल ने पटमल दीनी भी धाई सातु मल ने बालीर की कमरी तोड़ क्या दूर बगाई आज आज बात जाने में इतने क्या घटाई खबर करूंगी मेरा भाई पे कर इतना ज्यादा सुन के रे दुपट्टा देखे, आओ देखे, देखे दिल में में जो तिली कुरान शरीफ में और दिखा करती ही। वही ही सब सजी नजर आ रही है। तो इतना जवाब है किसने पढ़ा के जवाब कह रहा है जब बोला रांधे का साहब पर ओलिया के सुरती नहीं तब भी हजाराम मेरा सेहरे जंगश्याल में लीनी मैंने क्या सुर लगाई क्यों भी भेजा फूट में में क्या लिया बुलाई आज भी मेरी क्या कान जो तू धोखा देना चाहती तने इतना से क्यों बिल्कुल राजे ऐसा ना हो कोई चलता चुना तो हो रही राज्य होते हैं जो रानी तो तो। तो है याद तो उसके मालिक दरगाही से बात जरूर भी याद रानी बना की आप बोली हीरो जबरा जैसे सुयका मेरी रनाई बता मारे जाने झूठे बोलना ना ही झूठे बोलना साझे बता हरे दाड़े जो के बोलाना खई है के के के, के तेरे भाई खई है के तेरे भूक प्रति शादी हुई शादी हुई यकीन आई दादा छोटा कह बाबर छोटा छोटा खेरे बाबा छोटा खे रहा बोलना ये झूठे बराबर पापे नहीं ये चलना घरे खाम इतने सुने कर जब जब ने दिया साथ साथ मेरे भाई खाइए ये, तो मेरे ये साथ, साथ हम भाई खाइए छे तो मेरे भोजाई दादा न छोटा बाबा न छोटा बिना छोटे बद बाबा ना छोटा ना दादा छोटा ना छोटी रे बदी मेरा ब्याह दर पिछे हो गया जो राह हो ये मेरा बहादर गाद से हो गया जोड़ा मिला हो नारा जोड़ा लिखे गया लेखण हारा जोड़ा लिखे गया लेखण हारा, हारा ना जन्म के राज हीरे पा के मोहब्बत साते की पास राजा दौलत राज कोई नेहमा धनिये दौलत ये पल्ला पकड़ कर वे वे तो रही रो वे जब हीरो का पे पढ़े भलाए आई तुम कार दिल पढ़े भलाए ये ददमाखन कहा नहीं ददमाखन का, रह को, तो रहे। ये का रह रह ये को रही पिलाए अभी जा भी लियो तो वो भेज था वो ये हजारे मैंने लियो बुलाई ये दादा दे के मर जाने रह। मैं तूने हरे गजे अरे माई जब नहीं साथ-साथ भाई है छे तो मेरे ना दादा छोटा ने छोटा ना हजारे की छोटी बचाई देखो ना तो मेरे माँ बाप में खा पे ना मैं छोटा घर का घरपति जैसे मैं तुम्हारा डूब मेरा भी ब्याह हो मजा नहीं मैं भी तो हो गया जोड़ा बिकत मेरा हो लिखाल मिला है नहीं प्रांत सात जन्म की मेरी राही रानजी की पग मोहब्बत लिखली मालिक मार की दरगा से के कोई ने मांगा थाना मलद का राही हिरने मांगा रानजी की सिर का साईं लिखल बिहारी जोड़ा मेरा लिख गया मेट ना अभी तक दुनिया को सरजा लाई क्यों मेरा तो जोड़ा हित के संग में मालिक इधर से दिख दिया प्रांत जे भी धोखा मने देन की क्यों भजत ने फक्कड़ को हजार के माई वहां से तने बुला लिया आज म को धोखा देन को तू बाग में आई आज नहीं मैं आया और धड़ी के लिए आई है आज आपने धनो प्रभु क्यों करके जो मालिक की द्रगा की बात थी जो राझे की याद जरूर याद है और बिल्कुल रांझे इतने सुन के जब ने कि रांझे को ददमक्खन का बेला रही पिलाई जोड़ा जोड़ा हाथ कराओ हो मर जाने बंदगी हाल करी भी मेरी सुनता जो भी जो, नहीं जो तो सुनता तो नहीं नहीं तो तो मैं चली धोखा मेरे तुम्हें क्या है पाली पाली बोलते बोलते हैं? हैं? ये कहने ऐसा मेरी तो पहले बता दे अब किससे मैं समझता नहीं की की देखो हमारे जंग में गांध से बोलते हैं मई और ग्वाल से बोलते हैं पाली हाँ मैंने तेरी बात हुई परंतु अब मुझसे तुधर हमेश पाली पाली कहकर बोला कर मैं कभी बुरा न मानूंगा जो मुसुटू चलती जंगल में कहती पाली तो मैं ये समझता को है कोई जानवर का नाव पाली तू भी नोने जानवर बड़ा रे क्या है अब मैं चल जाऊं अब मुसुधरने पाली पाली कह के बोला कर मैं इस बात कर रहा हूं नहीं मानू तो ही सगदी ना भेज के ले दूध मक्खन का भी ना पिया दिया और बहुत ज्यादा धुन के प्ले में जो हो गए तो ही सगदी लेके आंधे के लिए और का दरबार में चलती हो जाए तो आगे आगे तोरागे पीछे पीछे ही सगदी शाम चाल बादशाह दरबार भैया आया पटमल बादशाह का इसका भाई का जंतर खान बैठ मरा मैं जानू का काफूर का मान का पंखा पंखा चंगा हां रे मोली जमैल करने सदी सदी थानेदार गपटी सपटी हाल दरबार बनेला कचापच कचा बजे होय जब बोली हीरो झुलात का सापी सब बाबल की सुनता नाही एक के जुलमी नाही मैं पकड़ के जुलमी ने तेरी बाजा नहीं किया दकाल बताई ये जुलमी आज बाजा नहीं काने जो मगादी फाटक भी तोड़ के भीतर आ गया शत्रुमल के इसने गिनी क्या मार लगाई धवाई दीनी भाई पचमल की जुलमी ने क्या धूनी मार लगाई धवाई दीनी मेरे नाच की कमी तोड़ के दूर भगाई देखो मेरा नाच कितना काटा काटा किया और भाई पचमल के नाच से धूनी मार लगाई और आज वे बाज नहीं खाने दो लगा दी एक ना जवाब सुन के ये अब देखो इसको मैं पर ले आई हूं 40 तुम्हारे सामने चोर डूर मौजूद है इसके लिए आपको तो मैं फांसी लगा दूं आप खो चला कर दूं आप उसे माफ कर दूं अब जुलने के लिए कैसा होनी चाहिए एक ना जवाब सुन के इसका बाप ठोंछल बस इसने दिल में सोचा नहीं जो तू कहने के लिए फांसी लगा दे तभी तो पटबल को जवाद दिया इससे ही हिर्सदन के लिए ये भाग गई अब भाई मेरा चोर मेरा डूर में इसलिए मैं करूं तो तेरा क्या इसमें मारना रह गया नहीं सारा तू बात कैसी को पर दे रामचल बादशाह कहेगा इसका बाप ने की वैसा काम कर देख किराए तो बार किराए छोटे राइड हो या इसके लिए तू फांसी दे या कह कर या माफ कर इस मामले में कुछ नहीं कह सकती जो हमारे हिस्से में लाडो को कितनी बलवाटी एकली बेटी क्या कुछ नहीं कर इसका एक ना जाना सुनती है हीरा साहब यदि दिल में करने लगी उन्हें धनो मालिक आप तेरा दोनों काम बन गए ये हीरा साहब यदि कहने की उन्हें कि देखो पिताजी आप तक हैं ठीक है जय इसके लिए यहां पर फांसी लगा देंगे तो नापूस का प्राण ही जो चला जाएगा ऐसा जवान माता के के एक बीच चंद्रमा हो गया, भगवान भगवान ने क्या रूप कि इसकी मारोरो के मर और पर इसके लिए कैद कर देंगे, तो जब भी अपना खाएगा, बस्तर पहरेगा इसके लिए कोई हमारा नुकसान होगा हाँ की होना क्या चाहिए? देखो यही सजा है और यही यही कैद है और और कौन सा? अब देखो अपने अपने की ग्वाल ग्वाल देते दूसरा के लिए लिए में अपने हाथ लग जाएगा इसके ठंडा का सीखाना एक लोग क्यों करके गायन का, का तो बेटा बहुत अच्छी बात तो हीर साहब लेके राझे के लिए खा खिड़क में पहुंच जाए श्याम का बखत जंगल से मही चल के अपने खिड़क में जो आ जाए खिक में आने के बाद में रांझे दोनों गड़बाए गिर के महीन में जो घूम रहे हीर साहबजादी कहे होने की मेरी रूमा है मेरी है, मेरी ढूंढी है मेरी भैंडी है ये पटमल भाई की ये मेरी मेरे माँ बाप की भैया मेरी माता की इस नाव बता रही तो महल से हेर के अम्मा देख के ना देख को देख के सिक्का मोहता मे हेर के अम्मा कहेंगे बेटा ये कौन है कौन नहीं जिसके संग में तू आज यहाँ खेत में घूम रही है से गड़बाई के क्या मत बोले हीर साहबजादी कहे होने के लिए अम्मा तेली बात का पता नहीं होने के बेटा मेरे कोई पता नहीं अम्मा ये उज्जैन में इसने कान वो सातों माल के के मार लगाई। अब इसको मैं जाके के लिया तो इसके लिए यही कैद है यही माफी ठंडा बासी खाना दे, दे देंगे अपनी गाय ने गोड़ हाथ तो इतना जवाब सुन के बाद लगा दी तो हे कम्मा उसी बखत धरो के सामने कह रही है जबे अम्मा ए मेरा ही जाने वो यार जे जारे भी। हो यारजे कर चंदर मां समझ तेर ताई तबीर हर महे चरायन हेरी हार तो बेहार गाजनाई भाई भी ये चरावण ये भाई भी चरावण वो चंदर मा साम तो है नहीं भी हर हाँ तू ने चरा ये गारी चंदर माँ के मई पे दिया हैरी भगवाने ने मा श्रियो तो भगवान नीतान देता हेरी किसी से झिला कारनाई तू भी तो ये चंदारी तू भी तो चंदा वो बेटारी ये आ गया भी हर तेरा है रूल भी मर जानी हर तेरा ये रूल बीरी मर जाने और छिपाई इतनी भी है राबी मेरा जाने ही हां से गई दी हा जब माता से ये हीरो ने आर जे ऐसी भी बात ऐसी भी बात मर उमर जानी अमारी तू तु तुकार तो रही भी हर हाँ चा करें ये हेरी में वे मारा दे लुगा जब बोली अम्मा उस चंद्रमा के सुनती नहीं अरे कहाका भी कहाका भी तेने पाली महीन पे का बेला रही पिलाई क्यों मही चरण वाला ये पाली क्या हरगत नहीं बेटा वो बेटा तो डांडा चरण वाले और ही होते रूप भी दिया है श्री भगवान ने तब बंदी का तब बंदे का किसे झेलता नहीं अरे तो को आया बेटा ये खिरकन के माई क्यों खा जिसने गाते तू तो चढ़ाने के लिए आया है ये तो मई चढ़ने वाले और इंसान तू भी चंदा ये सूरत तेरा रूप क्या लिया छिपाई कब तक तो चंद्रमा करू तेरी बढ़ाई सोबा ना मुख से ना जाए हो चंद्रमा बेटा मैं कब तक बढ़ाई करू धन्य भगवान के लिए जो इसके लिए रूप दिया है इतना जवाब सुन जदी से खुशी हो जाओ नहीं मालिक और दिन तो तो जाने आगे तो क्या मामला पड़ेगा पर अभी तेरी जदी होने की आई क्यों अभी तो ये बिचारा पाली खिड़क में आई है अभी से तेने मेरा जोड़ा मिला मिला दिया तो फिर जंग सेलेम दुनिया क्या चर्चा अच्छा करेगी जो तेने मेरा जुड़ा मोंडे से बना दिया तो मालिक की दरगाह तक जब मेरा हीर का ही रहेगा तो नहीं इसको पाली रखती नहीं रखती अब मेरी मैंने यही पानी जाएगा और मैं इसके लिए मालिक तक कभी धोखा नोर सब दी लाडो खोडो किसी के बलवाटी नहीं हिर क्या बन दे श्यामत होगा के नहीं का एक तो लाठी दे दी एक अपने कमड़ी दे दी राझे के मनमोहन बांसरी हाथ में और भेज दिया जो हुए प्रभात धर्म का फेरा जब राज ने खिर खुलाई लिया रांधे का आई। आगे भी आगे महीन को सोदी रस्ते की क्या हरकत मही सुन के बंसी के और अपने घूमती हुई चली हुई जारी जाके सरोवर ताल पर पहुंच जाए इधर को सारे गुआ भगवान की बंसी बजरी और के बंसी तुम्हारी महीने बदली देखो अर्जुन तो आपका तो कौन है कौन नहीं है धन्य भगवान के लिए जो इसके लिए रूप दिया है तो सारे तो सार की, बस, जारी, और अपने जंगल में के लिए तो बाकी हुई रामीर का क्या उतरा एक खेमा पारी एक कथना करके नहीं रंजी हिर की एक का का लग गे ग्वार जब घर को आदन भरे राजे मई चरावे शाम हुए जब घर पुर आवे मोहन मुरली रोज बजाए गुआ हरिया के लगे ग्व हरिया गोरे के लगेगे रोज प्यावे हम चरा कर राझे आवे खिरन ही ठाडी प्यावे नदी मखन का बेला प्याए जेवे प्या हरिया के मैंने आ तेरे, के मैंने तो इसलिए की अपने कथना कर कर खेमा पाली जो गाया करे तो बात के श्याम हो जब राझे घर को आवे दक्खन का बेला भर करी हीर का ही सभी खेल कर दड़ी तो आवे ददमक्खन का बेला के लिए राधे के लिए प्यादे और दोनों में घुमा करते तो बात ये ऐसे के लिए कोई, जो हो गया, कोई दिन हो गया तो सारे जंग चाले में क्या मर्द और क्या औरत सब दुनिया इसके राधी चर्चा करने जो लग जाए अब भाई देखो ही कि राधी की बहुत गाड़ी मोहब्बत हो चुकी है तो एक ये पटमल बादशाह के कने बैठने वाले ये लगे की पटमल बादशाह महाराज देखो हीर ने ही गुआ रोपया जीव जंजाड़ रोप ली हम देखते हैं, हम दरहमे देखते हैं जब जाके राझे जंगल से महिष्र के आता है तो ददमक्खन का बेला लेकिन सब सब सब पे खड़ी दर मक्खन का बेला को पीता है और गड़बाई में घूमते हैं देखो रानी ही की बहुत गाड़ी मोहब्बत हो चुकी कभी चर्चा करेगी अरे भाई देखो साल लड़की पटमल की बहन अपने टुकड़े की खातर डना न चढ़ाया करता उस किसकी मोहब्बत होगी हीकूले की, ही की निर भाग गया तो आपके लिए बहुत नीचे देखना पड़ेगा ये पटमल बादशाह में लगे कि भगवान में कौन सा मै मर जाऊं? देखो हेर सब के के। यदि तो नहीं दे जाह काम करो वो स्त्री जाता नहीं पिटवा दो पूरे जंगशेरे में डूढ़ी पिटवा दो अब जितने बार पहली है छोटा शेर बड़ सब पटमल बाशाह दरबार में आ जाए दरबार में आ जाए तो राझे अपने जंगल से मित्र के आया शाम का बखत तो राझे तो अपने मक्खन का बेला पी के करने जो लग गया इसके नहीं ये पता नहीं अर में क्या नौबत हो रही इधर कुछ सार एक बार भेड़ा हो कहीं छोटा से बड़ तक पटमल बाशह दरबार में पहुंच जाए तो पटमल बाशह दरबार में जाके ये पटमल बादशाह कहने की भाई देखो राझे पाली भराता है हाँ महा जरूर है। रहता है तुम्हारा साथ रहता है हमारे साथ रहता है और रूप भी दिया है श्री भगवान ने तब बंदे का किसी झिलता नहीं कह तो कृष्ण भगवान ने बंसी बजाई और के राझे पाली बंसी बजाता है उनने की देखो भाई ये खड़ा आपका ठीक है पढ़ते काम करो काये ढाके में नहोता से रहता है भूरा चला के के पे पे पे चोट नहीं पे चोट नहीं करता है। एक काम करो या मही को, या को को पानी पीने हर एक से इसके लिए लिए ढाके में जो रांजी के लिए दे जो भेज सिर मरवा दोगे तो तुम्हारे लिए पांच पांच सवा सिर का लड्डू पान का बीड़ा एक एक लंगोट को मिलेगा और आपके लिए बहुत सी नाम दूंगा और मैं तुम्हारा ताब जिंदगानी पर कभी ऐसा नहीं भूलूंगा जो राझे के लिए सिर पे मरवा दूंगी तो राज का बीड़ा बाबाजी जी की भूत नटो नहीं ये सारे गौड़ हाथ जोड़ जोड़ के अंदर था ऐसा काम करो हमारी आज आज रात माफी दे दी और सुबह का प्रभात का टाइम होने के बाद में हम तमाम महीने उधर को ढाके हम ले जाएंगे और राझे के लिए फौरन नहत्ता सिर पर मरवा देंगे हाँ उनने की भाई बहुत अच्छी बात है देखो अपना जनसर से जाएगा <coughs> तो ये बात तमाम ग्वाल के जो जज जाए पटमल उठा के सब के लिए पान का बीड़ा दे दिए सारे ग्वाल अपने बीड़ा चाप चाप के नहीं अपना अपना घर के लिए आ जाए बड़ी खुशबकती हो रही ग्वाल में अब भाई सुबह तो इनाम मिलेंगे इसको मरवा देंगे तो इधर खूब शाम का भगत होगा री कोई पता नहीं है तो सदर और बात यही चोरझा फारू भी रहते किसी ने नहीं से महल में कह दिया महाराज देखो आपकी की बहुत रही मोहब्बत है और सुबह को तेरा भाई पटमल बादशाह का ढाक्यूमेंट नहोत पर मरवाने के लिए इसके लिए भेजेगा और सब गौरवी नाम बोल दी है सब गौरवली बोल दिए और इसके लिए शेर पे मरवाएंगे पांच पांच रुपये लड्डू पान का बीड़ा एक ही लंगोट इतना जवाब सुन के आखिरी रात सब सब्जा नींद नहीं आई हिर में ये कभी मालिक कब प्रभात का, का टाइम हो और कब चल के मेरा रानी सीन बात ले कहती हूं इस तरह से रे क्या प्रभात का टाइम हो जाए तो हिर साहद निकल के महल से ए शराब किसने राझे के पास में जाए किसी ने बना के जवाब बाड़ी बाड़ी रे फाजर, वे बाड़ी बाड़ी फाजर ए रब मेरा जाने हर जब हीरो ने हेरे मैनों से बेसूरत नगाई टी राबी मेरा जाने हीरो रे मैंने की हाँ जब खीरी है रे हीरो ने सूरत नगाई